आनंद बरसता रसत मूद सुहावन आनंद मुंद सुहावन हो आनंद बरसता रसत मुँद सुहावन बूद सुहावन आनंद बसत मुद सुहावन आनंद बसत उमगी गुरु उमगी सत गुरुबर राज उमगी उमगी उमगि सत गुरुबर राज समय सुहावन भावन समय सुहावन भावना आनंद बरसता बुद सुहन आनंद बरसता चुहू और घन घोर घटाई चुँ और <laughs> घन घोर घटा छाई सुन भवन मन भावना बाबा चह ओर घन गोर घट चहु ओर घन घोर घट सुन भवन मन भावन शोन भवन मन भावन आनंद बरसत मुद सुहावन आनंद बरसत तिलक तत् बंदी पर झलकत तिलक तत्दी पर झलकता जगमग मग ज्योति जगान तिलक तत्वी पर झलकता जगमग ज्योति जगावन गुरु चरणन के चरण मन मगन भय गुरु के चरण मान मगन भय गुरु के चरण मन मगन भय गुरु के चरण चरणन मन मगन भय बिमल बिमूल बिमल बिमल गुण ग गुरु के चरण मन मगन भय बिमल बिमल गुण गावन कहें गुलाल प्रभु कृपा जाहि पर कहें गुलाल प्रभु कृपा जाहि पर हर दम भादुर सावन कह गुलाब प्रभु कृपा जाहि पर हरदम भादो सावन आनंद बरसत बुद सुहावन आनंद बरसत बुद सुहावन आनंद बरसत ऐसा ही होता है जब साधक साधु अपने घर में चला जाता है तो चारों तरफ आनंद ही आनंद की वर्षा होने लगती है जैसे इस संसार में भी यदि कोई कई सालों से प्रदेश में रह के आया हो या प्रदेश चला गया हो और बहुत दिनों के बाद तब वो अपने घर आता है कदाचित तो वहाँ भी आनंद की सीमाएँ संसार में भी नहीं रहती लोग होम होवन पूजा पाठ है न कथा कीर्तन अरी बचवा आएगी न बचवा आएगी न मारे खुशी से भोज भात कुल होता है ना बस वही बदियाँ तो यहाँ भी है वह परमात्मा रूपी हमारा माता और पिता वो कब से अनंत काल से बेसब्री से इंतज़ार करता है कि हमारा पुत्र आत्मा जो मनुष्य रूप में गया है तो कब आएगा इंतज़ार करती करती परेशान है लेकिन जब कोई पुत्र इस साधना सत्संग के माध्यम से सदगुरु की कृपा प्राप्त कर यदि वो अपने घर अर्थात उस परमात्मा देश सचखंड में जाता है तो ये देवता गण फूलों की वर्षा करते हैं और साथ ही नमस्कार प्रणाम करते हैं काल भी माता जो आता है और वहाँ भी आनंद ही आनंद है सभी हंसजन खुशियाँ मनाते हैं और दिव्य वर्षा होती है अमृत रस की ठीक तो कह रहे हैं चाहूँ और हाँ उमग उमग सतगुरु बर राज घर बर बरराजित समय सुहावन मन भावन मनी वो समय बिल्कुल सुहावना हो जाता है और क्या होता है चहु ओर घनघोर घटा आई या छाई शून्य भवन मन भावन कदों तो की चारों ओर वह दिव्य प्रकाश की घटा छाई रहती है और जब शून्य में हम प्रवेश करते हैं तभी ये अच्छा लगता है और ये दिखता है बिना शून्य में प्रवेश किए ये घटा छाई है लेकिन दिखाई नहीं देती और जब शून्य में प्रवेश कर जाते हैं तो चारों तरफ पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो अनेकानेक ब्रह्मांड हैं उन सब में ये घटा छाई हुई है जो रचना यहाँ इस ब्रह्मांड में है जिस प्रकार के जीव जगत है आदमी है वैसे ही सभी ब्रह्मांडों में वैसे ही सेम ऐसा ही सभी ब्रह्मांडों में चलता है और यही स्थिति है कि जैसे यहाँ के लोग वहाँ अपने घर जाएंगे तो वहाँ के लोग भी अपने घर जाएंगे और सभी ब्रह्मांडों के सभी जीवों का घर एक ही है वह है परम सत्ता सचखंड ठीक दिव्य ज्योति तो इस तरह से तो चहु और घनघोर घटाई शून्य भवन मन भावन चूँकि ये शून्य भवन में हम जब प्रवेश करेंगे तब सब अच्छा दिखेगा और वही हमारे रहने का स्थान भी है सुन्य में ही हमें निवास करना है गुरु के चरण मगन मन मगन भयो जब विमल विमल गुणगान अब ये जो है गुरु की कृपा से उनके चरणों की रज से जब ये मन विमल हो गया बिना मल का हो गया बिना विचार का हो गया बिना इच्छा का हो गया तब इसको विमल कहते हैं अर्थात जब एक भी इच्छा शेष नहीं रहती तो मन विमल हो जाता है वही निर्मल हो जाता है बिना मल का हो जाता है बिना मल का हो जाता है दोनों बात है न विमल निर्मल एक ही चीज़ है विमल विगुण गावन कहे गुलाल प्रभु कृपा जाहिर पर हर दम भादो सावन अब गुलाल जी का कहना है कि सदगुरु की कृपा जिस पर हो जाती है तो हर समय भादव और सावन का महीना जैसे संसार में बदरी कह रो लकी तो ले आ गई तो नहीं आएगा <laughs> जैसे बात सावन की बरसात होती है सावन की बरसात में तो देर तो ले आ पड़ती ऐसा हो जाता है वैसा साधु है वैसा सावन भादों इस इस रूप में भी व्याप्त रहता है अर्थात इस पर कृपा होती है तो ये निरंतर अमृत रस दिव्य प्रकाश झरते ही रहता है वो चौबीस घंटे झरता रहता है सावन भादों की उपमा तो कम पड़ रही है है क्योंकि ये सावन भादों में थोड़ा रुक भी जाएगा आएगा रुक भी जाएगा लेकिन तो <laughs> ये तो कहानी पड़ती है ये स्थिति हो जाती है ठीक है